शिवानंद स्मृति संग्रह तृतीय खंड श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी तपस्यानंद श्री रामकृष्ण के महान शिष्य परम पूज्यपाद श्री महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी की कुछ स्मृति कथा लिखने में मैं अपनी असमर्थता तथा संकोच का अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि उनके दिव्य जीवन के महत्व की धारणा और विश्लेषण करने की शक्ति मुझमें नहीं आई तथा जनता के सम्मुख उपस्थित करने योग्य उपयोगी घटनावली का भी नितांत अभाव है इस स्मृति संग्रह के संकलन के अनुरोध और निर्देश के बल पर मैं अपना थोड़ा बहुत चिंतन लिपिबद्ध करने का साहस कर रहा हूँ मैं अपने को श्री महापुरुष जी का पूर्णतया शिष्य रूप होने का दावा करता हूँ उनसे मैंने मंत्र दीक्षा ब्रह्मचर्य और संन्यास ग्रहण किया है किंतु तो उनका संग करने का अवसर अल्प ही मिला है और उनके जीवन की घटनाओं तथा उपदेशों से संबंध में लिखने योग्य उपादान भी मेरे पास अधिक नहीं हैं पहले एक बात समझकर यह कह दी जाए कि भारत की चिंतन धारा के अनुसार गुरुसेवा और गुरु के निकट निवास आध्यात्मिक जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग हैं गीता में यहाँ तक कहा गया है कि जिस मनुष्य ने गुरु की सेवा नहीं की है उसके पास ईश्वर संबंधी बात नहीं करनी चाहिए न चारुवे वाचम गुरु और देवता के प्रति भक्ति रहित श्रवण के लिए अनिच्छुक अनधिकारी के निकट भी धर्म की बातें नहीं कहनी चाहिए रामकृष्ण संघ के इतिहास और नियम कानून में भारत में अनादिकाल से प्रचलित धारा में कुछ कुछ परिवर्तन और परिवर्धन हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उनके द्वारा प्रतिष्ठित संघ भगवान श्री कृष्ण के स्थूल शरीर का प्रतीक है श्री कृष्ण ही इस संघ के यथार्थ गुरु हैं वही अपने संतानों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं व्यापक अर्थ में जगत गुरु श्री रामकृष्ण की सेवा का ही तपस्या के रूप में अनुसरण करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुगामियों से कहा है इस आदर्श के अनुसार रामकृष्ण संघ के सन्यासियों में कितने ही अपने दीक्षा गुरु के निकट रहने के सुयोग बहुत अल्प पाते हैं वे संघ से दूर स्थित केंद्रों में कर्मी रूप से दायित्व अनाशक्ति एवं आत्मोत्सर्ग के भाव में अनुप्राणित होकर सब प्रकार के शारीरिक मानसिक और धार्मिक कार्य करते रहते हैं ठीक ठीक लौकिक अर्थ में भी श्री रामकृष्ण और मिशन के श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के सभी प्रतिष्ठान तथा कर्म का संपूर्ण दायित्व संघ के प्रधान अथवा स्थानीय अध्यक्ष के ऊपर न्यस्त है और उस दायित्व का अंश ग्रहण कर कर्मी लोग यथार्थ में अपने अपने मंत्र गुरु की ही सेवा कर रहे हैं गुरु सेवा का यही व्यापक अर्थ रामकृष्ण संघ में विशेष रूप से ही अनुग्रहित हुआ है श्री रामकृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व एवं वाणी के प्रति मैं कैसे आकृष्ट हुआ है इस संबंध में प्रस्तुत स्मृति कथा के अंश रूप में कुछ लिखने के लिए संकलनकर्ता ने मुझे निर्देश देकर बहुत ही उपयोगी काम किया है क्योंकि श्री रामकृष्ण देव उनके दीन सेवकों के यथार्थ आचार्य निर्य दीक्षा गुरु महापुरुष महाराज जिनकी स्मृति कथा यहाँ लिख रहा हूं से पृथक नहीं है मैं जब कालीकट में निम्न आध्यात्मिक श्रेणी में पढ़ रहा था उस समय श्री रामकृष्ण के नाम और शिक्षा के साथ प्रथम परिचित हुआ मेरी माता मलयालम भाषा में लिखित एक पुस्तक पढ़ रही थी उसी से मैं जान गया कि श्री रामकृष्ण देव परमहंस और ईश्वर दृष्टा महापुरुष थे तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद एक बड़े वक्ता थे आज याद आता है कि एक मित्र के साथ ईश्वर को देखा जा सकता है या नहीं इस प्रश्न पर मेरा तमुल तर्क हुआ था मित्र ने कहा ईश्वर दर्शन असंभव है मैंने कहा कि ईश्वर दर्शन संभव है मुझे और भी याद है कि मैंने अपने मत के समर्थन के लिए श्री राम कृष्ण देव की ईश्वर दर्शन की बात का उल्लेख किया था किन्तु मेरे मित्र ने उसे नहीं माना श्री रामकृष्ण देव के जीवन और शिक्षा के साथ मेरा यथार्थ परिचय दो एक साल बाद हुआ जब हम लोग दैवयोग से रामकृष्ण विवेकानंद जी के एक बड़े भक्त के घर में रह रहे थे सुविधा के लिए उन भक्त का नाम यहां श्री एक कहकर ही उल्लेख करूंगा वे मेरे एक घनिष्ठ सहपाठी के पिता थे इस विशिष्ट सहपाठी के मकान के निकट तालाब में अन्य बालकों के साथ में स्नान करने जाता था केरल में जो प्राचीन भक्त लोग रामकृष्ण संघ के साथ पहले से ही घनिष्ठ भाव से सम्मिलित थे मेरे मित्र के पिता श्री ए भी उनमें से एक थे उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से मंत्र दीक्षा मिली थी उनके घर के ठाकुर मंदिर में श्री रामकृष्ण शारदा देवी विवेकानंद तथा अन्य श्री रामकृष्ण पार्षदों के चित्र का पूजन होता था उन दिनों जिन मंदिरों में देव देवियों की प्रस्तर मूर्तियां अनुष्ठानिक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा पूजित होती थी मैं उन्हीं मंदिरों में जाया करता था श्री ए के घर के ठाकुर मंदिर में नरदेहधारी भगवान तथा महापुरुषों की पूजा अर्चना का दर्शन करना मेरे लिए एक नया अनुभव था इससे मेरा मन विशेष रूप से प्रभावित हुआ प्रातः प्रतिदिन ही मैं तालाब में, में नहाकर उनके ठाकुर मंदिर में जाकर पूजा आरती आदि का अनुष्ठान भक्ति से देखता था वहीं मुझे प्रथम शिक्षा मिली कि श्री राम कृष्ण देव नरदेधारी भगवान हैं या उनके अवतार हैं वे राम कृष्ण विष्णु शिव जगन माता तथा अन्य देव देवियों के समान पूजनीय हैं थोड़े दिनों के बाद हमारे घर में भी एक छोटा ठाकुर मंदिर स्थापित हुआ मेरी माताजी पहले से ही श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी और मित्र गृह के भक्त परिजनों के साथ सत्संग प्राप्त कर वे उसी प्रकार पूजा अर्चना करने लगे इसी समय स्वामी निर्मला नंद जी अर्थात तुलसी महाराज के साथ घनिष्ठ परिचय प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला था वे उस समय केरल में श्री ए के मकान में कुछ दिनों तक रहे थे उन्हें स्वयं श्री रामकृष्ण देव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तथा वरार मठ में श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों के साथ संसंग करने का भी लाभ मिला था वे बहुत वर्ष तक दक्षिण भारत में श्री रामकृष्ण विवेकानंद की भावधारा का प्रचार कर रहे थे मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय वे दे बेंगलोर आश्रम के अध्यक्ष थे त्रिवेंद्रम में एक केंद्र स्थापित कर वहाँ मठ की नींव डालने के लिए बेलूर मठ के प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को उन्होंने आदर के साथ निमंत्रण भेजा स्वामी ब्रह्मानंद जी के बहुमुखी व्यक्तित्व ने मेरे मन में गंभीर रेखापात किया था पंद्रह सोलह वर्ष की उम्र में जब मैं एस एस एल सी श्रेणी में पढ़ता था तभी से मैंने स्वामी विवेकानंद की व्याख्यान तथा प्रबुद्ध भारत मासिक पत्र पढ़ना आरम्भ किया था इसके द्वारा मेरा मन प्रभावित होने पर भी प्राच्य और पाश्चात्य शिष्यों द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र प्रथम संस्करण ने मुझे एकदम मोहित कर लिया था दुर्भाग्य से उस प्रथम संस्करण का जीवन चरित्र फिर से मुद्रित नहीं हुआ सहज और उद्दोपनामय उद्दीपनामय भाषा में लिखे उन जीवन चरित्र के दोनों खंडों ने मेरे मन में श्री रामकृष्ण विवेकानंद के प्रति अत्यंत आवेग और एककृष्ट अनुराग संचारित किया था उसी संधि क्षण में श्री रामकृष्ण स्वामी शिवानंद जी महाराज के दर्शन का सुयोग श्री महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद महाराज के दर्शन का सुयोग और सौभाग्य मुझे मिला था श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र के नाम से सुपरिचित रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज उन्नीस सौ बीस ईस्वी में मद्रास के रामकृष्ण मिशन छात्रावास के उद्घाटन के लिए पधारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व के संबंध में कुछ समाचार सुदूर केरल में भी पहुंच चुके थे विशेषकर उनके द्वारा संकलित श्री, श्री रामकृष्ण उपदेश पुस्तिका के माध्यम से केरल के भक्तों को उनका नाम सुविदित था उन्नीस सौ में उन्होंने केरल श्रीवेंद्रम और कन्याकुमारी का भी परिदर्शन किया और अनेक भक्तों को मंत्र दीक्षा दी काली कट थे मेरी माता तथा कुछ भक्त लोग दीक्षा प्रार्थी होकर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का दर्शन करने के लिए मद्रास रवाना हुए स्वामी निर्मला नंद जी भी बेंगलोर से मद्रास पहुंच गए उस समय मैं युवक छात्र था कुछ अंग्रेजी जानता था इस कारण भक्तों के द्वारा निर्वाचित होकर मैं भी दुभाषीय का काम चलाने के लिए उनके साथ साथ चला मद्रास मठ के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी सर्वानंद जी एवं सबको राजा महाराज स्वामी ब्रह्म जी महाराज के निकट ले गए महाराज एक आराम कुर्सी पर बैठे थे उनका चेहरा शांत और धीर था नेत्र अंतर्मुख तथा सचेत थे वे बहुत ही स्वल्पभाषी थे भक्तों के प्रश्नों के उत्तर में दो चार साधारण उपदेश देकर सबको उन्होंने आश्वासवाणी सुनाई सभी दीक्षार्थियों को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की अनुमति दी धर्मचारी गोपाल महाराज स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी ने दुभाषिये का काम किया हमें ज्ञात हुआ कि राजा महाराज के साथ और भी एक श्री रामकृष्ण पार्षद का मद्रास मठ में शुभागमन हुआ है उस अप्रत्याशित घोषणा से अत्यंत आनंदित होकर हम लोग उनके समीप पहुँचे और वहीं थे श्री महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी उस समय वे रामकृष्ण भट्ट और मिशन के अध्यक्ष थे श्री महापुरुष महाराज एक कुर्सी पर बैठे थे महापुरुष जी का दर्शन और उन्हें प्रणाम कर मैंने मेरे मन में ऐसी धारणा हुई कि वे अधिकतर मानवीय बल की, उससे भी अधिक अतींद्रिय महिमा से उज्ज्वल हैं उनके भीतर एक आकर्षणीय विशाल व्यक्तित्व है वह अभिव्यक्त प्रकृति के साथ सुंदर रूप से मिलित हैं उनका मुखमंडल प्रसन्न एवं मृदुहास्य से समुद्भासित है नए भक्तों का परिचय देने पर उन्होंने सम्मति सूचक संकेत किया उनके सिर के केश देख प्रतीत हुआ कि वे राजा महाराज के उम्र में बड़े हैं किंतु उम्र उन्हें किसी तरह वृद्ध नहीं कर सकी है उनके शरीर में पूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण प्रकट थे चेहरे की लाली कमल दलतुल्य नयन युगल चिंताहीन सदा प्रफुल्ल सर्वानुकम्पी मनोभाव देकर सभी दर्शनार्थी उनके विशाल और दिव्य सान्निध्य में गंभीर शांति का अनुभव कर रहे थे महापुरुष जी ने कृपा करके भक्तों से कुशल प्रश्न पूछा और उनसे कहा भक्ति और विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना ही मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ उपाय है मद्रास मठ के मंडप में पहुँचने पर मेरे नेत्रों के सामने एक अत्यंत मनोहर दृश्य दिखाई पड़ा उस दृश्य की स्मृति मन में प्रायः जागृत रहती है संध्या के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज वायु सेवन के लिए निकले श्री श्री जी के साथ वे दरवाजे पर खड़े थे कानों तक ढकने वाली टोपी पहनकर और छड़ी हाथ में लिए राजा महाराज एकदम अंतरलीन हो गए महापुरुष महाराज पासी खड़े थे उनका चेहरा प्रसन्न तथा उज्जवल था वह एक अपूर्व दृश्य था दोनों परम पुज महापुरुषों का अपूर्व शरीर संगठन पद्मर्यादा प्रशांत और दिव्य भाव चित्ताकर्षक था उनके पवित्र जीवन सर्वानुकंपा तथा अंतर्मुखभाव ने एक आकर्षक गंभीर वातावरण उत्पन्न कर दिया था कुछ सप्ताह तक मद्रास में रहकर हम लोगों ने पूजनी दोनों स्वामी पादों का दर्शन तथा उनके श्रीमुख से उपदेश श्रवण किया था विद्यालय की शिक्षा समाप्त कर मैं केरल छोड़कर मद्रास में एक कॉलेज में भर्ती हुआ राजा महाराज और श्री महापुरुष महाराज उस समय भी दक्षिण भारत में थे मद्रास के छात्रावास के उद्घाटन के अनंतर दोनों स्वामीपाद पाद ग्रीष्म ऋतु व्यतीत करने के लिए बेंगलोर गए और दशहरे के पहले मद्रास लौट आए स्वामी सर्वानंद जी के आग्रह से राजा महाराज को उपस्थिति और देखरेख में मद्रास मठ में साज सज्जा के साथ तथा शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रतिमा में दुर्गा पूजन का अनुष्ठान हुआ मद्रास मठ में वही प्रथम दुर्गोत्सव था और उस समय वे दोनों स्वामीपाद वहां उपस्थित थे इस कारण यथार्थ में ही वह के लोगों के समक्ष वह एक अभूतपूर्व अनुष्ठान रूप से परिगणित हुआ था स्वयं महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कलकत्ते से दुर्गा प्रतिमा लाने का प्रबंध किया मद्रास मठ के बहुत बड़े हाल में देवी पूजा का आयोजन हुआ श्री रामकृष्ण देव के कुछ पार्षदों के अतिरिक्त उनके भतीजे रामलाल चट्टोपाध्याय मठ में रामलाल दादा नाम से परिचित भी उस पूजा में उपस्थित थे उस पूजा अनुष्ठान में मद्रास तथा दक्षिण भारत के अन्य स्थानों तथा केंद्रों से अनेक साधु भक्त भी आकर सम्मिलित हुए थे स्वामी अखिलानंद जी उस समय के एक ब्रह्मचारी ने पूजक का पद ग्रहण किया और स्वामी सर्वानंद जी उनके तंत्र धारक थे मैं उस समय मद्रास में नवागत था स्वभाव से कुछ लजीला और भीरु था अतः मैं उस महान अनुष्ठान में पूज्य दोनों स्वामी पादों की उपस्थिति का पूर्ण सहयोग ग्रहण नहीं कर सका जो हो दुर्गा पूजा में सम्मिलित होकर कुछ दिन तक मठ में ही मैंने प्रसाद पाया था पूजा के समय एक दिन श्री महापुरुष महाराज को मैंने प्रतिमा के सामने बैठकर दुर्गा सप्तती का पाठ करते हुए देखा था कुमारी पूजा एक छोटी लड़की के जगण माता के रूप में पूजा के बाद महापुरुष ने उस कुमारी को साष्टांग प्रणाम किया उसके बाद मैंने देखा कि वह कुमारी घबरा भय से भागती जा रही है दुर्गा पूजा के बाद और भी कुछ समय तक राजा महाराज और महापुरुष महाराज मद्रास मठ में थे बीच बीच में वहाँ जाकर मैं पूज्यपात दोनों महाराजों को प्रणाम किया करता था राजा महाराज कभी कभी मटके के खम्भों के चारों ओर घूमते फिरते रहते थे कभी कभी महापुरुष महाराज को समुद्र के किनारे भी टहलते देखा है प्रायः वे अकेले ही घूमने जाया करते थे दुर्गा पूजा के समय और भी कुछ युवक छात्रों के साथ में परिचित हुआ वे भी मठ में आने लगे थे इनमें से एक थे कृष्ण नम्बिया तिरी बाद में स्वामी आगमानंद उन्होंने इससे पहले त्रिवेंद्रम में 1916 सौ ईस्वी में राजा महराज से मंत्र रिक्षा पाई थी और भी दो थे खिननों बाद में स्वामी चिदभावानंद और टीएस एस अविनाशलिंगम थे टीयर अविनाशलिंगम एक विशिष्ट भक्त थे और रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन के क्लांत कर्मी होने के अतिरिक्त परवर्ती काल में राजनीतिक नेता के रूप से उन्होंने यथेष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त की वर्तमान समय में कोयम्बटूर श्री कृष्ण मिशन विद्यालय प्रतिष्ठान के वे मंत्री हैं याद आता है कि प्रायः हम तीनों एक साथ महापुरुष के चरण कमलों के समीप बैठकर उनके श्रीमुख से धर्मोपदेश सुना करते थे महापुरुष महाराज प्रसन्न हास्य के साथ भाव व्यंजक भंगी से हम लोगों के साथ बातचीत करते थे उन प्रसंगों की विषय वस्तु के संबंध में इस समय कुछ भी याद नहीं है किंतु इतना सत्य है कि वे करुणा मिश्रित स्नेहपूर्ण प्रफुल्ल मनोभाव के द्वारा हमारे अंतकरण पर प्रभाव डालते थे दक्षिण देश में छः महीने से भी अधिक समय तक रहकर राजा महाराज और महापुरुष महाराज बेलूर मट गए दक्षिण भारत में परिभ्रमण के अनंतर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को अधिक दिनों तक ये लोक लीला नहीं रही थी 1922 सौ बाईस अप्रैल मास में उन्होंने महासमाधि योग से शरीर का परित्याग किया उसके अनंतर श्री महापुरुष जी महाराज रामकृष्ण भट्ट और मिशन के द्वितीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट के पद पर समासीन हुए अध्यक्ष पद पर आसीन होने के थोड़े ही दिनों बाद उन्नीस सौ में श्री श्री महापुरुष जी पुनः मद्रास पधारे उस समय विद्यार्थी अवस्था में मुझे अनेक बार मद्रास मठ में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मद्रास में वे अधिक दिनों तक नहीं रहे वहां से नीलगिरी और बेंगलोर आदि स्थानों में चले गए थे 1926 ईस्वी में महापुरुष महाराज पुनः मद्रास आए उस समय विश्वविद्यालय की चतुर्थ वार्षिक श्रेणी में पढ़ता था तथा तो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में, में मेरा अंतिम वर्ष था मद्रास मठ में मैं उन दिनों बारंबार जाया करता था अतः महापुरुष जी के अनेक बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वह सहज गम्य थे हमारे जैसे युवकों और माननीय बड़े आदमियों में वे कोई भेद नहीं करते थे सभी को समान रूप से ग्रहण करते थे मद्रास मठ के सामने वाले पश्चिम ओर के कमरे में जहाँ आजकल मठाध्यक्ष रहते हैं महापुरुष जी रह रहे थे उनके साथ दो सेवक थे स्वामी गंगेशानंद जी द्विजय महाराज और स्वामी अपूर्वानंद जी शंकर महाराज महापुरुष जी की स्मृति के साथ मिलित उन दोनों सेवकों की बात उस समय से आज तक सदा ही मेरे मन में जगती है इसी समय मैंने परम पूज्यपाल श्री महापुरुष महाराज से मंत्र दीक्षा ली थी इसी दूसरे के द्वारा परिचित न होकर स्वयं दीक्षा की प्रार्थना की महापुरुष जी ने तुरंत कृपापूर्वक आनंद से मुझे मंत्र दीक्षा दी मेरे अनजान में ही वह दीक्षा का दिन श्री गुरुदेव महापुरुष का पवित्र जन्मदिवस था उसी दिन मेरे छोटे भाई की भी दीक्षा हुई थी छोटा भाई उस समय तो मद्रास में छात्र था मद्रास मठ के ठाकुर मंदिर में हम दोनों की दीक्षा हुई स्वामी शाश्वतानंद जी जब वहाँ के मठाध्यक्ष थे उस समय तो उस ठाकुर मंदिर का कुछ परिवर्तन हुआ था दीक्षा का निष्ठान आरम्बर रहित और स्वल्प का था किंतु उसी से मन में गंभीर रेखा पात हुआ पूजा के अंत में गुरुदेव जिस से श्री ठाकुर की आरती करते थे उनके वह भाव गंभीर अवस्था हाथ उठा उठा की जाने वाली प्रार्थना आशीर्वाद सूचक भंगी से हमारे ऊपर आशीर्वाणी वर्षण का दर्श दृश्य तथा उस समय की उनकी करुणा में परम पूज्य मूर्ति अभी भी